पत्रावली 238 श्री आला सिंघा पेरूमल कोलिकित दो सौ पश्चिम उनतीसवा रास्ता न्यूयॉर्क 20 दिसंबर अठारह सौ प्रिय आला सिंघा धीरद रखो और मृत्यु पर्यंत विश्वास पात्र रहो आपस में न लड़ो रुपये पैसे के व्यवहार में शुद्ध भाव रखो हम अभी महान कार्य करेंगे जब तक तुम में ईमानदारी भक्ति और विश्वास है तब तक प्रत्येक कार्य में तुम्हें सफलता मिलेगी वैदिक सूक्त का अनुवाद करने में भाष्यकारों पर विशेष ध्यान दो पाश्चात्य संस्कृत विद्वानों की कुछ परवाह न करो वे हमारे शास्त्रों की एक बात भी नहीं समझते शुष्क शब्द शास्त्रज्ञों के लिए धर्म और तत्वज्ञान नहीं है उदाहरणार्थ ऋग्वेद के शब्द अनिदवातम का अनुवाद किया वह बिना सांस का जीवित रहा यहाँ असल में मुख्य प्राण की ओर संकेत है और अवातम का मूल अर्थ है अचल अर्थात स्पंदन रहित भाष्यकारों के अनुसार यह उस अवस्था का वर्णन है जिसमें विश्व शक्ति या प्राण कल्प के आरंभ होने से पहले रहता है देखो भाष्यकार हमारे ऋषियों के अनुसार अर्थ लगाओ यूरोपियन विद्वानों के अनुसार नहीं वे क्या समझते हैं वीर और सब अभय बनो और मार्ग साफ हो जाएगा याद रखो कि थियोसाफिस्ट लोगों से तुम्हें कुछ काम नहीं है यदि तुम सब और साँस दोगे यदि तुम सब मेरा सांस दोगे और धीरज न छोड़ोगे तो मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि हम अभी बड़े काम करेंगे मेरे इंग्लैंड में महान कार्य होंगे धीरे धीरे मुझे ऐसा मालूम होता है कि कभी कभी तुम साहस छोड़ देते हो तथा तुम्हें थियोसाफिस्ट लोगों के जाल में फंसने का लोभ हो जाता है याद रखो कि गुरु भक्त विश्व विजयी होता है यह इतिहास का एक प्रमाण है विश्वास मनुष्य को सिंह बना देता है तुम्हें हमेशा याद रखना चाहिए कि मुझे कितना काम करना पड़ रहा है कभी कभी मुझे दिन में दो या तीन व्याख्यान देने पड़ते हैं इस तरह मैं विघ्न और बाधाओं से निकलता हूँ मेहनत से मेरी अपेक्षा कोई निर्बल आदमी मर गया होता शक्ति और विश्वास के साथ लगे रहो सत्यनिष्ठ पवित्र और निर्बल रहो तथा आपस में न लड़ो हमारी जाति का रोग ईर्षा ही है हमारे सब मित्रों को और तुम्हें मेरा प्यार विवेकानंद दो श्री ईटी टी स्टडी को लिखित न्यूयॉर्क अगस्त अठारह सौ पंचानवे प्री स्टडी का काम बड़े ठाठ से चल रहा है जब से मैं आया हूं लगातार दो कक्षाएं दिन प्रतिदिन ले रहा हूं। कल मैं श्री लेगेट के साथ एक सप्ताह के लिए नगर से बाहर जा रहा हूं। क्या तुम श्रीमती इंटरनेट स्टर्लिंग से जो तुम्हारी नामी गायिकाओं में से एक है परिचित हो वे इस काम में विशेष रुचि ले रही हैं मैंने इस कार्य का लौकिक भाग एक सभा को सौंप दिया है और मैं सभी संजटों से मुक्त हूँ मुझम संगठन की क्षमता नहीं है उससे मैं बिल्कुल टूट जाता हूँ नारद सूत्र का क्या हुआ उस पुस्तक की यहाँ अच्छी बिक्री होगी मुझे विश्वास है मैंने अब योग सूत्र हाथ में लिया है क्रम से एक एक सूत्र लेकर उनके साथ साथ भाष्यकारों के मत की आलोचना कर रहा हूँ ये सभी वार्ताएँ लिख ली जाती है और समाप्त होने पर अंग्रेजी में यह पतंजलि का टीका सहित सबसे पूर्ण अनुवाद होगा निश्चय ही यह कार्य महत्वपूर्ण होगा शायद टुबदनर की दुकान में पुराण का एक संस्करण होगा भाष्यकार विज्ञान भिक्षु इस पुस्तक के निरंतर उद्धरण देते रहते हैं मैंने स्वयं कभी इस पुस्तक को नहीं देखा क्या तुम कृपया कुछ समय निकालकर इस पुस्तक में देख सकोगे कि योग पर उसमें कुछ अध्याय है या नहीं यदि हो तो क्या कृपा करके एक प्रति मुझे भेज दोगे क्या हर्षयोग प्रदीपिका शिवाशि शिवसिता तथा और कोई योग पर पुस्तक भी होगी निसंदेह मूल ग्रंथ वे जैसे ही पहुँचेंगे मैं उनके लिए रुपया तुमको भेज दूंगा जॉन डेविस द्वारा लिखी हुई ईश्वर कृष्ण की सांख्यकारिका की एक प्रति भी भेजना अभी भारत के डाक के साथ तुम्हारा पत्र मिला एक आदमी जो तैयार है वह अस्वस्थ हो गया दूसरे कहते हैं कि इस प्रकार अकस्मात वे आ नहीं सकते अब तक तो निराशा ही दिखाई दे रही है मुझे दुख है कि वे लोग न आ सके क्या किया जा सकता है भारत में मंद गति से काम होता है रामानुज का मत है कि बद्ध आत्मा या जीव की पूर्णता उसमें अभ्यक्ति या सूक्ष्म भाव से रहती है जब इस पूर्णता का पुनः विकास होता है जीव मुक्त हो जाता है परंतु अद्वैतवादी कहता है कि ये दोनों बातें केवल भाषित होती है न क्रम संकोच है न क्रम विकास दोनों क्रियाएं माया रूप है केवल भासमान परिदृश्यमान अवस्था मात्र पहली बात यह है कि आत्मा स्वभावतः ज्ञात नहीं है सच्चेदानंद आत्मा की केवल आंशिक परिभाषा है नेत नेतित शब्दों द्वारा ही उसके यथार्थ स्वरूप का वर्णन होता है सापेन हावर ने अपना इच्छावाद बौद्धों से ग्रहण किया है हम लोग वासना तृष्णा पालीभाषा में तन्हा आदि शब्दों में भी यही भाव ग्रहण करते हैं हम भी यह स्वीकार करते हैं कि वासना ही सब प्रकार की अभिव्यक्ति का मूल कारण है और प्रत्येक अभिव्यक्ति उसका विशिष्ट परिणाम है परंतु जो कुछ भी हेतु या कारण है वह ब्रह्म और माया इन दोनों के सम्मिश्रण से उद्भूत होता है इतना ही नहीं वर्ण ज्ञान भी एक मिश्रित पदार्थ होने के कारण निरपेक्ष अर्थात ब्रह्म नहीं हो सकता परंतु ज्ञात या अज्ञात सब प्रकार की वासना की अपेक्षा व निस्संदेह श्रेष्ठ है एवं अद्वितीय ब्रह्म की निकटतम वस्तु है वह अद्वैत तत्व प्रथम ज्ञान एवं उसके पश्चात इच्छा की समष्टि के रूप में अभिव्यक्त होता है यदि यह कहा जाए कि वनस्पति अचेतन है या अधिक से अधिक वह चैतन्य रहित इच्छा शक्ति युक्त है तो इसका यह उत्तर होगा कि यह अचेतन वनस्पति क्रिया भी चैतन्य की ही अभिव्यक्ति है यह चैतन्य उस वनस्पति का भले ही ना हो किंतु वह उसी विश्वव्यापी चेतन शक्ति की अभिव्यक्ति है जिसे सांख्य दर्शन में महत कहते हैं वास्तव जगत का सभी कुछ उच उच्च ऐश्ना या संकल्प आदि से उद्भूत है बौद्धों का यह मतवाद अपूर्ण है क्योंकि प्रथमतः इच्छा स्वयं ही एक मिश्र पदार्थ है और द्वितीयतः चेतना या ज्ञान जो सर्वश्रेष्ठ मिश्र पदार्थ है वह इच्छा के भी पहले विद्यमान है ज्ञान ही क्रिया है प्रथम क्रिया फिर प्रतिक्रिया मन पहले अनुभव करता है एवं उसके बाद प्रतिक्रिया के रूप में उसमें संकल्प का उदय होता है संकल्प मन में रहता है अतः संकल्प अंतिम निष्कर्ष है यह कहना असंगत है डायसन डार्विन मतावलंबियों के हाथ की कठपुतली मात्र है परंतु क्रम विकास के सिद्धांत का उच्च भौतिक विज्ञान के साथ सामंजस्य स्थापित करना चाहिए जिनके अनुसार क्रम विकास की प्रत्येक परंपरा के पीछे क्रम संकोच की क्रिया निहित है इसलिए वासना या संकल्प के विकास के पूर्व महत्व या विश्व चेतना संकुचित अथवा सूक्ष्म भाव से विद्यमान रहती है बिना ज्ञान के संकल्प असंभव है क्योंकि इच्छित वस्तु के संबंध में यदि किसी भी प्रकार का ज्ञान न हो तो उसकी इच्छा का उदय होगा ही कैसे जिस क्षण ज्ञान की चेतना और अवचेतन दो अवस्थाओं की कल्पना की जाएगी उसी क्षण आपात कठिन ज्ञात होने वाला यह तत्व सरल हो जाएगा और ऐसा हो भी क्यों नहीं यदि संकल्प का हम इस प्रकार विश्लेषण कर सकते हैं तो उसकी मूल वस्तु का क्यों नहीं कर सकते तुम्हारा विवेकानंद